कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं उन्हें उपदेश दे रहे हैं श्रीमद्भागवतम के 11वें में और इस समय हम दशम अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं जहां पर भगवान ने पहले बताया कि कैसे एक व्यक्ति जो भगवान के आश्रय में रहना चाहता है उसे सब जगह यानी कि जो सांसारिक विषय है, उनके सुख में दुख को देखना पड़ेगा और निष्कामता लानी पड़ेगी और धीरे-धीरे इस निष्कामता से भी दूर हो जाना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्ति की शनागति लेनी होगी जो भगवान को साकार रूप में जानते हों, जो भगवान के भक्त हों और फिर उनके उपदेशों पर चलकर के अविद्� सांसारिक मोह प्राप्त होते हैं, वो मोह रूपी शंकला में बंद जाता है। तो सदगुरु देव अपने शिष्य को उस मोह से छुड़ाते हैं। हमने शिष्य की योग्यताओं के बारे में चर्चा की ठाकुरजी ने बताया और आज वो बता रहे हैं कि बेशक मैंने आपको पूर्ण ज्ञान दे दिया है, मगर कुछ लोग इस ज्ञान की अवह श्री श्रीकृष्ण कह रहे हैं अतः शाम कर्म कर्त्रिणाम भोक्त्रिणाम सुख दुःखेयो हो नानात्वमतः नित्यत्वम् लोक कालागमात्मनाम मन्यसे सर्वभावानाम संस्था योतपत्त्की यथा ततः दाक्रती भेदेन जायते विद्धिते च धी ही एवम् अप्यंग सर्वेशाम संति भावा जन्मादयो असकृत अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव मैंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान बतला दिया किंतु ऐसे भी दार्शनिक हैं जो मेरे निष्कर्ष का प्रतिवाद करते हैं विरोध करते हैं उनका कहना है कि जीव का स्वाभाविक पद तो सकाम कर्म में निरत होना ही है और वे जीव को उसके काल प्रमाणिक शास्त्र और आत्मा ये सभी विविधता युक्त हैं और शाश्वत हैं और विकारों के निरंतर प्रवाह के रूप में विद्यमान रहते हैं यही नहीं ज्ञान एक अथवा नित्य नहीं हो सकता क्योंकि ये विविध और परिवर्तनशील पदार्थों से उत्पन्न होता है इसलिए ज्ञान स्वयं भी परिवर्तनशील होता है क्योंकि सारे जीवों को काल के प्रभाव के अधीन भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा। तो भगवान शिवकृष्ण ने उद्धव जी को कहा है कि अभी जो मैंने तुम्हें उपदेश दिए, उनमें मैंने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को बदला दिया है कि मेरे परायण होना, मेरी प्रेम भक्ति पाना ही वास्तविक उद्देश्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते है। विशेष रूप से अनेक ऐसे संत हैं जैसे जैमिनी कवि आदि उनके अनुयाई। वो भगवान के इस निष्कर्ष का प्रतिवाद भी करते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तुम उनके ज्ञान को उपयुक्त समझते हो और मेरे उपदेशों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर तुम ये बात सुनो। क्योंकि वो जो संत हैं, वो ये मानते हैं कि अपनी खुशी चाहेगा और उसके सुख-दुख उसके अपने कर्मों का फल होते हैं। जीवों द्वारा भोग प्राप्त किए जाने वाला ये जगत, उनके द्वारा भोगा गया समय, भोग प्राप्त करने के साधन बतलाने वाले शास्त्र और वे सूक्ष्म शरीर जिनसे जीव भोग का अनुभव करता है, वे सारे के सारे न केवल नाना रूपों में � अथवा ये कह लीजिए जगत को माया के रूप में देखकर बहुत इक इंद्रतृप्ति से विरक्ति उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत इक दर्शन के अनुसार वो कहते हैं कि भाई, जैसे फूल माला, चंदन या सुंदर स्त्री ऐसे बहुत पदार्थ विशिष्ट प्राकृत्यों में शानिक होते हैं। मतलब वो होते ह� इसमें वो हमेशा रहते ही हैं किसी ना किसी रूप में। यानी मान लीजिए किसी स्त्री का या किसी पुरुष का रूप बहुत सुंदर है, परन्तु वो नश्वर है। लेकिन तो भी बहुत एक जगत में सुंदर स्त्रियाँ और पुरुष सदा रहेंगे ही। तो इस तरह के जो धर्मशास्त्र हैं, उनके अनुसार सकाम अनुष्ठान, यानी कर्म कांड, � भोग्य वस्तुओं से संपर्क बनाए रह सकता है। इस तरह इंसान की जो इंद्रित्वपति है, वो शाश्वत बनी रहेगी। उन लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब ये जगत उस रूप में विद्यमान ना रहा हो जैसा कि आज है। जिस कार्य ये है कि इस जगत का बनाने वाला कोई परम नियंता या कोई भगव उनका ये भी कहना है कि आत्मा के आदि शाश्वत रूप का कोई नित्य ज्ञान नहीं है कि कोई अनादि से एक आत्मा है है ना उनका यह भी कहना है कि ज्ञान किसी परम सत्य से उत्पन्न नहीं होता बल्कि भौतिक वस्तुओं के अंतर से उत्पन्न होता है यानी भौतिक वस्तुओं में क्या-क्या अंतर है एक वस्तु इसलिए ज्ञान शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है, क्योंकि बहुत एक वस्तुओं का जो अंतर है वो भी परिवर्तनशील है। तो इस कथन में ये कल्पना की गई है कि ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो अ परिवर्तनशील सत्य के शाश्वत ज्ञान से युक्त हो, यानी कि ऐसा कोई सत्य ही नहीं है जो परिवर्तित नहीं होता है, हम्� चेतना और ज्ञान के स्वभाव से सब कुछ रूपांतरणशील है। चेतना भी हमारी रूपांतरित होती जाती है, हमारा ज्ञान भी भौतिक वस्तु चूंकि रूपांतरित होते जाते हैं, चेंज होती जाती है, इसलिए उसके अनुसार हमारा ज्ञान भी चेंज होता रहता है। तो वो कहते ये हैं कि चेतना के निरंतर रूपांत अनेक अनेक रूप में रहती है। तो इस तरह से जो जैम्नी संत हैं, उनके अनुयाई ये मानते हैं कि ज्ञान का रूपांतरण उसकी नित्यता का निषेध नहीं करता। उनका कहना है कि ज्ञान अपने रूपांतरण के निरंतर स्वभाव के भीतर शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सार हमेशा इंद्रतुप्ति की जा सकती है, जीव इंद्रतुप्ति के लिए ही बना है, जीव सकाम कर्मों के लिए ही बना है, जबकि हमारे भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में विषय को देखो, तो विषय सुख के असारता को देखो, उसमें दुख की उपलब्धि करो, दुख की उपलब्धि करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, ताकि हम शाश्वत स जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंद्रित्रपति के लिए ही मनुष्य को जीवन मिला है और वो अगर इंद्रित्रपति करता है और उसे ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता है तो वो क्रियाशील बना रहता है। निवृत्ति के मार्ग को या कहलीजिए कि मोक्ष को ये दाशनिक नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि इससे जीव की क्रियाशी मत स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी ये समझना होगा कि इंसान या जीव भौतिक काल के द्वारा बारंबार प्रभावित होता रहेगा, और ये भौतिक काल दिन सप्ताह मास वर्ष आदि विभागों में बटे हुए हैं, और ये जीव को प्रभावित करेंगे ही, उसे बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, उसकी मृत्यु होगी, उसे बीमारियों क और ऐसे कष्ट अवास्तविक नहीं पूर्णतया वास्तविक हैं हम देख रहे हैं पूरा विश्व बीमारियों की चपेट में है पूरा विश्व ये कष्ट उठा रहा है तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भौतिकतावादी दर्शन के दोष बता रहे हैं तो यह जो दर्शन है यह जो नास्तिकतावाद का दर्शन जो हमने सुना जो आज देखते भी हैं, चाहे हम इंटरनेट पे देखें, चाहे हम किसी और मीडिया पे देखें, तो हम देखते हैं कि इंद्रित्रपति को ही जीवन का लक्ष्य माना गया है, चाहे आज हम पढ़ाई के क्षेत्र में देखते हैं, अध्ययन के क्षेत्र में देखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स चुनते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो लेकिन जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियाँ इनको दुख रूप में हमारे किसी भी विद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता। इसे जीवन के एक स्टेज के रूप में दर्शाया जाता है कि हाँ ये तो सबके साथ होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें आपको दोष देखना होगा। आगे भगवान सतम्बर श्लोक में कहते है दुख सुखयो कौन वर्थो विवशंभजे कि हालांकि सकाम कर्म करने वाला शाश्वत सुख की इच्छा करता है किंतु ये देखने में आता है कि बहुत भौतिकतावादी कर्मीजन प्रायः दुखी रहते हैं और कभी-कभी ही तुष्ट हो पाते हैं इस तरह ये सिद्ध होता है कि वे ना तो स्वतंत्र होते हैं ना ही अपना भाग्य उनके नियंत्रण तो देखिए भगवान उद्धव जी को बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। उन्होंने ये समझाया कि अगर किसी व्यक्ति को सुख पाना है, शाश्वत सुख पाना है, आनंद पाना है, तो उसे मेरा भजन करना चाहिए, उसे गुरुदेव की शरणागति लेना चाहिए। पूरा ज्ञान दे दिया, भक्ति की महत्ता प्रकट कर दी, लेकिन फिर श्रीकृष कि नहीं अगर कोई इंसान सकाम कर्मी हो तो वो सुखी रह सकता है क्योंकि इंद्रत्रपति तो उसे मिलेगी कम से कम तो इंद्रत्रपति के लिए ये जीवन है हम भगवान कह रहे हैं कि नहीं जो सकाम कर्म कर रहा है वो कभी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं क्य कोई कभी कभी संतुष्ट हो गया तो हो गया, वो बाय चांस होता है। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है भगवान कह रहे हैं कि ना तो वे स्वतंत्र होते हैं, ना उनका अपना भाग्य उनके नियंत्रण में होता है। तो ठीक है, अगर इंद्रित्रपति को जीवन का लक्ष्मान भी लिया जाए, तो ये बताइए कितने लोग हैं जो इं समाज में सब सुखी रहते क्योंकि सब कोई कोशिश करते हैं हर कोई कोशिश करता है सुखी रहने का पर सुखी रह नहीं पाता है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं होते हैं उनका अपना कर्म उसके फल बीच में आ जाते हैं और फिर भगवान उनका अपना भाग्य उनके नियंत्रण में नहीं होता वो सोचते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता लेकिन फिर कभी बीमारियां लग जाती हैं बुढ़ापा आ जाता है बीच में और कितनी घटनाएं हो जाती हैं फिर सकाम कर्म करने वाला दूसरे के नियंत्रण में रहता है है ना जहां वो नौकरी करता है तो उस मालिक के नियंत्रण में रहता है कोई ना कोई उसका नियंत्रक होता है तो फिर अगर कहीं कोई नियंत्रक है नियंत्रण कर रहा है तो व्यक्ति ऐसे नियंत्रण से भला कब खुश रह सकता है? अगर वो ये सोचे कि ठीक है मैं अपना काम कर लूं, तो काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसमें भी वो सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहता है, तो वो प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सकाम करने वाला चाहता तो शाश्वत सुख है, पर उसे ये नहीं पता कि इन सकाम क उनके चरण की शरणागति लेता है उनका हो जाता है उनका प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करता है याद रखिए